और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जगदीश मित्तल जी हैं आइए उनसे बात करते हैं उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं आप सभी की तरफ से जगदीश मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में मैं जगदीश मित्तल पिछले ४२ वर्षों से समाज सेवा के काम में लगा हूँ और उसमें समाज के विभिन्न विभिन क्षेत्र जो हैं शिक्षा का है समाज सेवा का है साहित्य का है ऐसे अनेकों प्रकार के कामों में मैं अपना पूरा समय लगा करके और गृहस्त जीवन में ना जाते हुए इसी काम में अपने आप को समर्पित किया हुआ है और इसमें अलग अलग प्रकार से पूरे देश भर में कार्यक्रमों की हम रचना करते हैं आज यहाँ इस सुंदर परिसर में मनमोहिनी परिसर में जो सबका मन मोह रहा है हम वहाँ पर एक राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन के निमित्त इकट्ठा हुए हैं और इसमें देश भर के लगभग 20 प्रांतों से 400 के लगभग कवियों के आने की संभावना है मैं समझता हूँ ये कवि जो देश भर से आए हैं ये पूरे देश में जाकर के एक ऐसा संदेश जिसकी आज राष्ट्र को आवश्यकता है वो तो देंगे हमारा राष्ट्रीय कवि संगम का उद्देश्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा इस उद्देश्य को लेकर के देश भर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन होता है और उसमें जो उस समय देश की परिस्थिति होती है उसके निमित्त कोई भी थीम रख कर के हर दो साल के बाद हम इस प्रकार का एक राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं अब तक हमारे पाँच अधिवेशन हो चुके तीन अधिवेशन दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में एक प्रयाग के कुंभ में एक हरिद्वार में और अब ये शांति की राजधानी कहूँगा मैं तो इसको जहाँ पर लोग आकर के जीवन के अंदर जो तनाव है उसको मुक्त करने के लिए उससे दूर होने के लिए आते हैं इस शांति की राजधानी ये आबू रोड यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है अब तक जितने लोग आए हैं सब लोग इतने प्रसन्न हैं अनुभव कर रहे हैं कि आज जीवन में आ के हम कहीं तनाव से दूर आ गए हैं और यहाँ रहने का मन कर रहा है ऐसा एक ये परिसर इसके अंदर ये हमारा सुंदर आयोजन जिसमें ब्रह्म रतन मोहिनी जी वो हमारा आज मार्गदर्शन भी करेंगी और हमारे हर एक अधिवेशन का एक थीम रहता है इस बार का अधिवेशन का थीम है माँ आओ करें माँ भारती की आओ लेखनी से हम करें मां भारती की आरती आओ लेखनी से हम करें मां भारती की आरती आज देश का वातावरण जिस प्रकार का है उसमें कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देने लगे कि भारत माता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे और मैं समझता हूँ उनको समर्थन करने वाले भी इस देश में मिल जाते हैं ये देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए मैं आज के इस परिवेश के अंदर और ये देश के जो कवि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आएंगे वो यहाँ के वातावरण से यहाँ के संस्कारों से और इन सब के प्रवचनों से ओतप्रोत होकर के पूरे देश में एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और टूटते बिखरते परिवारों को एक दिशा देने के लिए समाज सेवा का संस्कार देने के लिए यहाँ से परिपूर्ण होकर के जाएंगे मैं इस सारे क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समस्त प्रबंधकों को यहाँ के संचालकों को इतना सुंदर परिसर है यहाँ का अपने आप में वातावरण के अंदर जो तरंगे हैं उन तरंगों का ही इतना प्रभाव लोग लेकर के जाएंगे जिससे कि वो पूरा वर्ष भर उससे चार्ज रहेंगे ये हम सबका सौभाग्य है मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अवसर है जो देश को दिशा देने में बड़ा सक्षम होगा और उसका माध्यम ये यहाँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिसर बनेगा मैं यहाँ के समस्त संचालकों को प्रबंधकों को आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ हम बहुत देरी से इस परिसर में आए हमें बहुत पहले आना चाहिए था मैं समझता हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने कवि सम्मेलन का जो थीम है वो बताया है और आपने अब तक कितने और कहाँ कहाँ किया वो सारी बातें आपने बताया और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये कवि सम्मेलन करने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से आपको मिला और इसका मुख्य उपदेश्य क्या है मैं ऐसा समझता हूँ कि कवि के पास वो शक्ति है जो बहुत लंबे चौड़े भाषण को अपनी चार पंक्तियों में समेटने की क्षमता रखता है ये विधा ये हर व्यक्ति के पास नहीं होती माँ सरस्वती की जिन लोगों पर कृपा रहती है वो लेखन कर पाते हैं मैं राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ परंतु मैं कवि नहीं हूँ मैं कोशिश करने के बाद भी कभी चार लाइनें लिखने की मुझ पर बात बहुत संभव नहीं हो पाती है लेकिन हमारे बहुत देश भर के अच्छे कवि हैं जिनको कोई विषय देते हैं वो उस पर कुछ ना कुछ तुरंत लिख देते हैं तो जिन पर माँ भारती की माँ सरस्वती की कृपा है वो ऐसा लिखने में सक्षम हैं समर्थ होते हैं और वो बहुत बड़े विषय को बहुत बड़ी समस्याओं को अपनी चार पंक्तियों के बीच में ऐसा समेटते हैं कि शायद भाषण कहीं ध्यान से उतर भी जाए पर वो पंक्तियां उनके मन पर बार बार असर करती रहती हैं और ये कोई नया काम नहीं है मैं अनुभव करता हूँ कविता साहित्य की प्राचीनतम विधा है कविता साहित्य की प्राचीनतम विधा है हमारे अनंत काल से जितना भी साहित्य लिखा गया वो काव्य में लिखा गया हमारे वेद हैं उपनिषद हैं पुराण हैं या रामायण महाभारत गीता गुरु ग्रंथ साहेब जितने भी सारी वाणी हैं यहाँ तक मंदिरों में गाई जाने वाली आरतियाँ वो भी कविता हैं ये सब वेद पुराण उपनिषद किसने लिखे कोई जानता नहीं पर वो इतनी अमूल्य धरोहर काव्य में हमको दे गए आज उसी परंपरा को ये कवि जीवित रखे हुए हैं कवियों ने समय समय पर जब जब देश को जैसी आवश्यकता पड़ी वो अपनी भूमिका निभाई है भले ही वो आज़ादी के आंदोलन के समय हो आज़ादी के आंदोलन में कुछ लोग फांसी के फंदे पर चढ़े होंगे कुछ लोगों ने लाठियां खाई होंगी कुछ लोगों ने अपनी कविताओं से देश को जगाया होगा वो काम कवियों ने उस समय भी अपनी भूमिका में किया है और आज भी मैं अनुभव कर रहा हूं कि देश के अंदर ऐसी बाहरी और आंतरिक शक्तियाँ हैं जो देश को खंड खंड करने का प्रयास कर रही हैं उनको भी जग देश के अंदर उनका भी पर्दाफाश करने की आवश्यकता है और समाज को दिशा देने की आवश्यकता है ऐसे में हमारा जो ध्येय वाक्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा हम देश को जगाने के लिए निकले हैं जो हमारे साथ आएंगे मैं समझता हूँ कि वो अभी अपना राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व तो पूरा करेंगे हाँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स से हमारे जो श्रोतागण अभी सुन रहे हैं और यहाँ पर जो कवियों की बात है या काव्य की बात है शास्त्रों की बात है उन्होंने बताया कि जिस रूप में लिखा गया वो काव्य के रूप में लिखा गया और काव्य एक बहुत ही चार पंक्तियों में पूरी जो बात है वो समा देता है जो भी समस्या है उसका समाधान भी उसी में होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे सामने रखा ये आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आज की परिवेश में जो कवि हैं, कई लोग बहुत ही अलग अलग टाइप के मनोरंजक रूप से उसको करते हैं तो क्या वो सही है हमने मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियाँ अपने कवियों को आदर्श के रूप में कही हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए मैं अपने कवियों को एक उदाहरण के रूप में कहा करता हूँ कि जब भगवान राम वनवास से लौट के अयोध्या गए और उनका राज्याभिषेक हुआ तो सबको कुछ न कुछ उपहार दिए गए तो हनुमान जी को जो सीता माता ने उपहार दिया अपने कीमती मोतियों की माला दी और हनुमान जी उस माला को तोड़ करके देखने लगे तो सब ने कहा कि देखिए बंदर है ना इतनी कीमती माला को भी तोड़ दिया है तो किसी ने पूछा कि क्या देख रहे हो कि मैं देख रहा हूँ इन इन मोतियों में राम है क्या तो यदि राम है तो ठीक है नहीं है तो फिर मेरे किसी काम का नहीं तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में राम है क्या तब वो एक काल्पनिक चित्र जो हम कभी देखते हैं उन्होंने सीना फाड़ करके दिखाया कि ये देखिए राम तो ऐसे ही हम अपने कवि को दिशा देते हैं कि आपकी कविता यदि समाज को देश को टूटते बिखरते परिवारों को जगाने में सक्षम नहीं है तो वो हमारे काम की नहीं है आप उस कविता के अंदर लोगों को वाह वाह और ताली बजवा लीजिए मैं ऐसे अपने राष्ट्रीय कवि संगम के कवियों को कहता हूँ आपकी कविता समाज को देश को जगाने में सक्षम होनी चाहिए केवल राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं को खड़ा करना ही नहीं उसका समाधान देने में भी समर्थ हो होनी चाहिए यदि वो समाधान नहीं देती है तब भी कविता अधूरी है मैं एक बात और बड़े मन से जो कहना चाहता हूं कि आज मनोरंजन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके फिल्में बनती हैं तीन घंटे की फिल्म करोड़ों रुपये का खर्च और उसके अंदर ऐसे दृश्य होते हैं पूरा परिवार भी एक साथ बैठकर के नहीं देख सकता परंतु जिनके पास कोई तबला नहीं है हारमोनीय नहीं है केवल अपनी वाणी के द्वारा केवल अपनी वाणी के द्वारा उस सबसे ज्यादा मनोरंजन और संस्कार देने में समर्थ ये कवि हमारा काम करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर सुन रहे हैं तो ये बात में बहुत ही गहरी बात स्वामी जी ने कही है और मुझे लगता है कि आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो फिल्में बनती हैं पैसा और हमारा खुद का भी पैसा तो जा रहा है देखने में तो वो सारी चीज़ें हम वेटी कहेंगे लेकिन इसके साथ साथ जो कवि हैं वो चार पंतियाँ कहता है मनोरंजन के साथ में वो ज्ञान का उपदेश भी देता है जहाँ पर हम अपने संस्कारों को बना सकते हैं या मोटिवेशन हमें मिलता है जीने की एक प्रेरणा मिलती है तो चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो क्या तू जीना सीख ले हमें सु धड़कन तेरी मध्यम नहीं मुश्किल जीना सीख ले हवा वे सिल आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं जगदीश मित्तल जी से बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई कि कवि का जो मुख्य उपदेश क्या होता है उसका लक्ष्य क्या है और किस तरह से काम करता है वो हमने अभी सुना आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आज के जो परिवेश में है आज जो सिचुएशन है जिस तरह का जो वातावरण बना हुआ है उसको बदलने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं आज देश में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं उसके अंदर पर्यावरण का विषय भी है उसके अंदर जल का भी विषय है भ्रूण हत्या का विषय भी है ऐसे राष्ट्र की सुरक्षा का विषय भी है शिक्षा का विषय है जंगल का विषय है इन सारे अनेकों विषयों के बीच में कवियों को केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विषय राष्ट्र की सुरक्षा का विषय ये विषय तो है ही परंतु ये विषय भी कम महत्व के नहीं हैं जो आज हमारे जी, जीवन में कहीं ना कहीं समस्या बन करके खड़े हैं हमको पर्यावरण के बारे में भी लिखना है हमको जल बचाने के बारे में भी लिखना है आज जीवन में जिस प्रकार के तनाव लोग झेल रहे हैं छोटे छोटे बालक परिणाम अच्छा नहीं आया तो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं जीवन में इतनी निराशा है तनाव है उस तनाव से मुक्ति भी चाहिए जीवन में अध्यात्म भी चाहिए साधना भी चाहिए योग भी चाहिए इन सारे विषयों को राष्ट्रीय कवि संगम के कलम के सिपाही अपने अपने प्रकार से लिखते हैं और यश प्राप्त करते हैं मैं समझता हूं इन सारे विषयों की आज समाज को बड़ी आवश्यकता है उस पर लिखा जाए बोला जाए सुना जाए आपके पास इस पर जो कुछ लेखनी या किताबें हैं या पुस्तकें हैं तो उसके बारे में बताइए इसके बारे में हमारे कवि आज कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार से अपनी बात रखेंगे सबकी अपनी अपनी पुस्तकें भी हैं सबके अपने अपने काव्य हैं वास्तव में हमारा जो प्रयास है वो पुस्तकों से हटकर के जरा ज़्यादा है आज पुस्तकें लाइब्रेरियों के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं परंतु पढ़ने का समय शायद कितने लोग निकाल पाते हैं कभी कभी पुस्तकालय में जाकर के देखा जाए कि ये पुस्तक पुस्तकालय में आई कब और ईशू कितनी बार हुई तो कई पुस्तकें तो शायद ईशू ही, ही नहीं हुई होंगी ऐसी स्थिति होती है इसलिए राष्ट्रीय कवि संगम का जो मुख्य काम है वो कविता में भी मंचीय कविता कवि जो कविता लिखता है वो मंच पर गाने योग्य होकर के निकले वो अपनी वाणी के द्वारा उस कविता को समाज तक स्वयं संप्रेषित करे उसमें से वो उसी समय हजार पाँच हजार दस हज़ार लोगों को अपनी बात कह दे, कह देगा वो किताबों के अंदर लिखने के बाद भी इतिहास के रूप में तो रहेगी कि जब कभी कि किसी को शोध करना होगा कि ये जिन्होंने लिखी हैं उनकी किताबें हैं परंतु लिखने के बाद सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कवि को कब होती है जब मेरी कविता को लोग सुन लें और वो लिखने वाला ही उस बात को ठीक से जनता तक संप्रेषित कर देता है कर पाता है वही हमारा क्षेत्र है कविता में भी अलग प्रकार के क्षेत्र हैं कविता में हमारा क्षेत्र है मंचीय कविता और आज हमने एक विषय रखा है जो कवियों के अंदर मंचीय आचरण एवं अनुशासन कवि का मंच का आचरण कैसा होना चाहिए उसका अनुशासन कैसा होना चाहिए और उसके लिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ के परिसर में ये सारी बातें कहने की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी लोग वातावरण से अपने आप ही सीखेंगे ऐसा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय को देखते हुए जिस तरह की बातें समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और उसको पुस्तक से या फिर लेखनी से नहीं लेकिन मंच के द्वारा ही उसको शायद बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे लोगों को संदेश दे पाएंगे ये एक शॉर्टकट और अच्छा तरीका है जहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप में मिलकर अगर सभी लोग अपनी अपनी कविताओं को इस तरह से बना ले तो लोगों के बीच में संदेश के रूप में अगर दे तो लोगों के समझ में जल्दी आ सकता है और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हर व्यक्ति का अपना जीवन का अपना एक जीने का एक तरीका होता है तो आपका जीवन जीने का तरीका क्या है मेरा तो जीवन प्रारंभ से समाज सेवा कर रहा है मैंने उन्नीस में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और तब से लेकर के आज तक मैंने अपने आप को राष्ट्र को समाज को समर्पित किया है परिवार मैंने बसाया नहीं और केवल लोक सेवा के काम में अपने आप को विशेष करके दिल्ली और हरियाणा मेरा कार्यक्षेत्र रहा है मैं समाज सेवा का जो आयाम मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ हम ट्राइबल एरिया के अंदर एकल विद्यालय चलाते हैं सिंगल टीचर स्कूल वहीं के विद्यार्थी उस गांव के विद्यार्थियों को इकट्ठा करते हैं वहीं का कोई शिक्षक बनाते हैं और ऐसे देश भर में इस समय साठ हज़ार विद्यालय हम चला रहे हैं एक काम तो मैं ये करता हूँ एकल विद्यालय ये देश के ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ आज सड़क भी नहीं है जहाँ आज बिजली भी नहीं है पानी भी बहुत दूर से लाने की व्यवस्था उनको करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्रों के अंदर एकल विद्यालय का काम हम करते हैं ऐसी ही में मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से एक मेडिकल कॉलेज का काम देखता हूं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का काम देखता हूं, एक विश्वविद्यालय का काम देखता हूं। राष्ट्रीय कवि संगम का काम है इस प्रकार के समाज सेवा के जो काम मेरे सामने आते हैं मैं उन कामों में अपने आप को समर्पित करके चलता रहता हूँ और अभी पिछले कुछ वर्षों से गौ सेवा का एक काम वो मुझे और अच्छा लगता है मैं स्वयं भी और अपने साथ जुड़ने वालों को उस कार्य के लिए और प्रेरित करता हूँ गौ सेवा ये राष्ट्र की बड़ी सेवा है और मैंने अनुभव किया है कि कई समस्याओं का समाधान गाय अपने आप हमारे जीवन में दे देती है कभी जो कोई गाय के लिए कुछ करता है गाय मूक रह के हमको आशीर्वाद देती है किस रूप में देती है ये लोग अपने आप अनुभव करते हैं जगदीश मित्तल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन जीने का जो तरीका है और 1971 से उन्होंने ये कारोबार संभाला है और अभी भी वो कर रहे हैं समाज सेवा में जो भी उनको लगता है कि यहाँ काम करना चाहिए तो वहाँ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एकल विद्यालय चला रहे हैं जहाँ पर बच्चों को जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो ऐसी जगह पर पढ़ाते हैं जहाँ पर कोई सड़क भी नहीं हो पानी भी नहीं हो ऐसे जो दिक्कत वाले जो छोटे गांव है कस्बे हैं वहाँ पर वो एकल विद्यालय का संचालन करते हैं और एक टीचर को उसी गांव से सिलेक्ट करके उनको पढ़ाने का कार्य सौंपते हैं ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सराहनीय काम जगदीश मित्तल जी कर रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आ, तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आ, जीवन में हर व्यक्ति के पास तनाव आता है तो आपके पास अगर तनाव आता है तो आप उसको कैसे दूर भगाते हैं तनाव दूर करने के लिए अपने आप को व्यस्त कर लेना मैं जीवन में अपने आप को कभी खाली अनुभव नहीं करता सुबह से शाम तक अपने आप को व्यस्त रखता हूं और उस व्यस्त होने के कारण से कभी कभी तनाव आता है तो इसलिए आता है कि मेरे पास ये बीच में आधा घंटा उस किसी ने समय लिया था और वो मिलने के लिए आया नहीं ये इसका मैं क्या करूँ इस आधे घंटे का परंतु मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के परिसर में आए हैं और यहाँ ये यह जो तनाव मुक्ति की बात है यहाँ से हम अपने कवियों को सीख करके जाने के लिए कहेंगे और वो तनाव मुक्त होकर के कैसे अपने काम में लगे रहें मैं इस परिसर के कारण से बहुत सी तरंगे लोगों में अभी अनुभव कर रहा हो मैंने लोगों से पूछा कि आपको यहाँ जब से आए तब से कैसा लगा तो सब बड़े खिलखिला करके कहने लगे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जब से आए हैं तब से हम बड़े आनंदित हैं और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा संस्कार लेकर के वो यहाँ से जाएँगे जिसकी शायद हमको कल्पना भी नहीं थी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ फूलों की खुशबू हो तुम्हारे लिए फूलों की खुशबू हो तुम्हारे लिए बहारों का गुलस्ता हो तुम्हारे लिए कामयाबी की मंजिल हो तुम्हारे लिए बस कुछ पल हो तुम्हारे इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ पल हो तुम्हारे इस विश्वविद्यालय के बहुत ही अच्छी लाइनें आपने हमारे लिए कहा और हर व्यक्ति के लिए एक शुभ भावना मैं कह सकता हूँ कि इसमें भरा हुआ है और जाते जाते मैं कहूँगा आपका जो खुशी जो है हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और गम दोनों समाए हुए रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस कार्य से हुआ है उसके बारे में सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे परमार्थ का काम करने में ही होती है मैं किसी के आंसू पोछने में समर्थ हो जाऊं, ये सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है मेरे कारण से किसी के आंख में आंसू ना आए और किसी की आंख में आंसू है तो मैं उसको पहुंचने में अपनी भूमिका निभा सकूं ये सदैव रहा है ये सब काम करते करते कभी कभी निराशा तो होती है पर तब होती है जब हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं और वो व्यक्ति उस हमारे निस्वार्थ भाव को कहीं अपने स्वार्थ भाव से तोड़ने लगता है तो तब लगता है नहीं तो मुझे खुशी सिर्फ इसी बात में रहती है कि मैं किसी के भी छोटे से छोटे काम आ सका तो मेरा जीवन सार्थक है बहुत ही अच्छा जो आपने बताया कि आपको जो है दूसरों के दुख को कम करने में या आंसू उनका कम करने में आपको बहुत खुशी मिलती है दूसरों को दर्द को कम करने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं और आप ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके वजह से किसी को किसी की आंखों में आंसू ना आए मैं इसी को कुंवर बेचैन जी के शब्दों में कहना चाहता हूँ उन्होंने चार पंक्तियाँ बहुत सुंदर कही हैं गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर लाइन आपने बेचैन जी के हमें सुनाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात उन्हें यहाँ पर दिल से जुड़ती हुई लग रही होगी और वो भी अपने आप को समझ रहे होंगे कि मैं भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता मेरे साथ भी इस तरह की बातें होती तो कितना अच्छा होता तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा जगदीश मित्तल जी को कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप एक मैसेज जरूर दें एक ही लाइन का संदेश है जो हमारा राष्ट्रीय कवि संगम का है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा हम भी अपने देश और समाज के लिए अपने जीवन में जो कर सकें वो अवश्य करना चाहिए यही इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है मैं तो कहा करता हूं कि शायद धर्म से राष्ट्र धर्म से भी बड़ा है राष्ट्र होगा तो धर्म भी रहेगा और राष्ट्र नहीं रहा तो धर्म की रक्षा भी करने की स्थिति नहीं होगी जगदीश मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमारा जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है राष्ट्र है तो धर्म भी है तो ये आपने कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपकी बातों में जो है एक अनुभव समाया हुआ है और आपने जितनी भी बातें कही बड़ी शांतिपूर्वक और बहुत ही सुचारू और सुंदर रूप से आपने सभी बातों को हम सब के बीच में सुनाया है और हमारे इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ रहने के लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात होगी तब तक दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो